देवी भागवत भागवतर मनसा, मनसा देवी कहते हैं देवी तुम सदा सत्य की उपासिका होने से सत्य स्वरूपा हो जो पुरुष निरंतर तुम्हारा चिंतन करते हैं उन्हें तुम प्राप्त हो जाती हो मुने इस प्रकार इंद्र देवी मनसा की स्तुति करके उनसे वर पाकर अपने भवन को जो अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत था चले गए पुंदरुवाच देवी ताम सोतछा साध्वीना प्रवरां वरा म प्रकृति वक्त गुणा गुणना तव शुद्ध सत्य स्वरूपि विवर्जिता न शक्नो मुनस्था य मैया पूजिता साध्वी जननी मे यथ दया रूपा चगिनी क्षमारूप यथा पशु तया मे रक्षित प्राण पुत्रदारा सुरी अहम करो तत्जा सदा दा यद्यपि यद्यू सर्वत्र जगदंबिके तथा तव पूजा च वर्धयामि वर्धयामी सुरेश सक्रां पूजिष्य भक्ति पंचभ्या मनसाख्या दिने दिनेपौदा पुत्र वर्धंते चनाव यशस्व कीर्तिम्त विद्यावंत गुणाविता पूजय्य निंद तो जान लक्ष्मी ना भविष्य नागभ सदा यालक्ष्मीश वैकुंठे कमलालया नाराणसो भगवान् जगत्कारुर्मणी तपसा तेजस मनसा सृजे अस्माक रक्षणा तेन वन धिया मनसा दिवी शक्तियामना सिद्धयोगिरी तेन ी पूजिता वंदिता मन सा पूजय तेन ताम मनसा देवी प्रवदंती मनीषिण सत्यवी षेव यो तत्परः मनसां इधर देवी मनसा ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप जी के आश्रम में दीर्घ काल तक वास किया भ्रातृवर्ग सदा उनका पूजन अभिवादन और सम्मान करता था ब्राह्मण तदनंतर गोलोक से सुरभि गौ आई और अपने दूध से आदरणीय मनसा को स्नान कराकर वह सम्मान पूर्वक पूजा करने लगी साथ ही उसने अत्यंत दुर्लभ गोप्य ज्ञान का भी उपदेश किया तदनंतर सुरभि तथा देवताओं से सुपूजित हुई देवी मनसा पुनः स्वर्गलोक को चली गई यह स्त्रोत्र पुण्य बीज कहलाता है जो पुरुष इस स्त्रोत्र को पढ़कर मनसा देवी की उपासना करता है उसे तथा उसके वंश के लिए भी नाग से भय नहीं हो सकता यदि यह स्त्रोत्र सिद्ध हो जाए तो पुरुष के लिए विश्व भी अमृत तुल्य हो जाता है इस स्त्रोत्र का पाँच लाख जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है फिर मंत्र सिद्ध पुरुष सर्पशाई तथा सर्पवाहक वाहन हो सकता है अर्थात उस पर सर्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता